हे रघुवीर दुहाई हे भगवान आप उसकी दुहाई करके कसम का हम कहते हैं कि जानो नहीं कजन उपायी पर हम कोई कोई भजन और कोई उपाय भी नहीं जानते उपाय मन साधन कोई आध्यात्मिक साधन इस प्रकार से हम जानते हो जीव अपने आप अपने साधन करता है भगवान का नाम भसता है ध्यान करता है उपासना तो आदि करता है ये जीव अपनी तरफ से करता है लेकिन वो जो है अगर कोई ये सब न करे तब तो फिर अज्ञान के बंधन में पड़े हुआ है अगर थोड़ा बहुत ये सब करता कराता है तो उसके ऊपर फिर भगवान की कृपा होती है तो हनुमान जी कहते हैं वो भी नहीं जानते जानो नहीं कचो भजन पाई सेवक सुत पति मात भरोसे बस हम तो इतना जानते हैं कि हम के सेवक हैं और जैसे संसार के उदाहरण इस प्रकार दें कि पुत्र अपने माता के अधीन होता है और जैसे की सेवक अपने मालिक स्वामी के अधीन होता है वैसे ही और रह करके रही असोस और फिर वो असोच रहता है तो चिंता रहित होता है जैसे बालक अपने माँ के अधीन है माँ बालक के पालन पोषण करती है जैसा चाहे बालक को रखे और बालक चिंता कोई नहीं करता बालक को थोड़ी चिंता होती है शाम को कहां से पर <coughs> कल्ला आएगा कहाँ से रोटी बनेगी कहां से हम खाएंगे और कहां से कैसे चलेगा बालक को कोई चिंता नहीं सारी चिंता माता को करनी होती है ऐसे ही अगर कोई स्वामी है और उसका सेवक है तब तो सेवक को गुजारा कैसे चलेगा अब इसका तो स्वामी जाने वो अपने आप उसका इंतजाम करेगा उसको उसके करने के लिए जीव उसको सेवक के लिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता हो रही है ये उदाहरण है सेवक सुत पतिमाद सेवक के साथ में हो गया पति और सुत के साथ में हो गया मातु भरोसे ये तो उनके भरोसे रहते हैं और रहें असोच बने प्रभु और वो जैसे वो लोग निश्चिंत रहते हैं ऐसे हम भी निश्चिंत हैं अब बने पर भी पोषे आपको तो पोषण करना ही पड़ेगा जब हम आपके सेवक हैं तो आपको हमारा पोषण करना ही पड़ेगा और आपका क्या आपको तो क्या ऐसा ही कभी बनेगा तो अस कही पड़े बुलाई वही हनुमान जी की वंदना ऐसी जो उन्होंने उनसे भगवान की प्रार्थना स्तुति की थी वो स्तुति पूरी हो ऐसे <coughs> कहे करो चरण अकुलाई निज तनु प्रगट प्रीति और निज तनु प्रगट अब हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया अपना शरीर प्रकट हुआ हनुमान जी हनुमान जी हो गए विप्रूप खत्म इसकी देर के लिए विप्रूप था भगू समाप्त हो गया निजी तनु हनुमान जी बाना रूप हो गए और प्रीति और छाई बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के जो चरणों में लग गए और उनकी भक्ति भावना, भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया जब ऐसा किया तब कहते रघुपति उठाए लावा। भगवान ने हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया अब देखो हनुमान जी ने भगवान राम से दो बार दंडवत प्रणाम की एक तो प्रार्थना करने के पहले प्रभु पहचान पर उग चरणा जब उस समय हनुमान जी ने भगवान को अपना स्वामी पहचाना और उनके चरणों में पड़े तो बिप्र रूप थे और द तो रूप धारण करके जब हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने उनको उठा करके हृदय से नहीं लगाया अब उन्होंने अपना विप्र रूप छोड़ दिया हनुमान रूप में आ गए अब भगवान के चरणों में लुट करके जब उन्होंने प्रणाम किया तो भगवान की तरफ से रिस्पॉन्स क्या हुआ तब रघुपति उठाए और लावा तब भगवान ने उठाकर उनको हृदय लगा दिया। अब अपने आप समझ लो उसके बीच में अंतराल में क्या है? अंतर रह गया कि एक पहले कपटवेश था जो हनुमान ने स्वयं सुकुटिंग हृदय अज्ञान कपटवेश था विप्रका वेश तो वो जब उन्होंने हनुमान जी ने त्याग किया तो अपने सही रूप में हनुमान होकर के अवतार हुए हैं बानर बूथ हैं तो बानर रूथ आ गया जब उनके तब भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया तो उठा करके ह्रेस लगा लिया मैंने समस्त जीवों के लिए मानो ये कथा प्रसंग इस बात का संदेश हो गया कि जब तक व्यक्ति भगवान से कपट रखता है तब तक, तक भगवान उसको अपनाते नहीं और जहां व्यक्ति ने कपट छोड़ करके भगवान के हृदय से अपने भगवान के शरण में गया तो भगवान उसे अपना लेते उठा के अपने हृदय लगा लिया भगवान ने मैंने भगवान ने अपना लिया हनुमान जी संसार में बहुत लोग तो भगवान को मानते ही वो तो अलग बात है लेकिन जो भगवान को मानते हैं तो वो मानते हुए भी नहीं मानते कभी कभी मुंह से बोलेंगे कि यहां भगवान को तो मानते हैं और पूजा पाठ भी करते दिखाई देंगे करेंगे भी लेकिन वो भगवान को मानते कितना है उनके मन में कपट बना रहता है ये रहता है कि इतनी पूजा पाठ हम कर रहे हैं अगर कोई भगवान होगा तो कुछ न कुछ हमको इससे लाभ हो ही जाए अगर होगा तो ऐसी भावना रखकर के अगर पूजा करता है तो ये कपट वो तो रूप से विश्वास रखकर के भगवान तो है ही है और वो सब जानते हैं उनका कुछ हमसे छिपा हुआ नहीं है ऐसे मान करके हुए जब भगवान के शरण में जाता है कोई तो भगवान से स्वीकार भी कर लेते हैं ये बात जो है वो उत्तरकांड में भगवान ने साफ साफ अयोध्यावासियों के सामने कह दिया कि मोही कपट छल छिद्र न भावा यह तो भगवान को अच्छा लगता है कपट छल और छिद्र छिद्र न दोष इस प्रकार के ये दोष कपट छदि के दोष ये तो कहते भगवान कहते नहीं है जी से हिसाब बात कोई व्यक्ति दुर्बल है जीव है ज्ञानी है तो वो कोई हमारे लिए कोई अपराध की बात नहीं है लेकिन हमारे साथ कपट भाव रखता है तो फिर वो बेकार हमारे लिए कपट हो तब कहते हैं तब उठाए तब रघुपति उठाए और लावा ले लोचन जल सिंच जुड़ावा और फिर भगवान के भी भक्ति आ गई और प्रेरणाश भगवान के नेत्रों में भी आ गए और उन्होंने अपने नेत्रों के जल से जल सिंच जुड़ावा हनुमान जी को समय जो पश्चाताप की ताप के जल रहे थे हनुमान जी को देखो हमने अपने स्वामी के साथ में इतना कपट किया और वैसा देखो जैसे की जी संसारी जीव होते वो लीला हमने कर डाली बड़ा करपट हुआ तो जो पश्चाताप के अग्नि में हनुमान जी चल रहे थे भगवान राम ने अपने नेत्रों के जल से उनको शीतल कर दिया कोई कोई लोग कहते हैं घरे आंखों आख, के जो आंसू होते, तो होते हैं वो तो ग्रम गर्म होते हैं ग्रम गर्म आंसू किसी के ऊपर पड़ेंगे तो शीतल कैसे हो जाएगा तब लोगों ने फिर खोज भी इनकी भाई सुर्शीलाल गलत नहीं कह सकते जरूर कुछ बात और होगी तब पता लगा कि आंसू दो तरह के होते हैं एक आंसू होते हैं जब कोई व्यक्ति मोर में पड़ करके दुखी होता है तो तब आंसू होते हैं क्रोध आदि विकार आदि में जो आंसू निकलते हैं वो तब आंसू होते हैं लेकिन जब व्यक्ति जो है अपने प्रेम में होता है तो प्रेम तो सात्विक भाग उससे जब आंसू होते हैं तो कहते हैं वो शीतल आंसू होते हैं और फिर लोगों ने और कहा अरे भाई अशुभ की बात में क्यों जाते हो ये अश्रु अस्त्र क्या ये तो संसारी बातें तो बड़ी मोटी मोटी बातें बोला करते हो ये तो अश्रु के तात्पर्य यहाँ अश्रु नहीं है अश्रु के माने प्रेम है ये प्रेम की धारा है वही मानो कहने के लिए कवि ने उसे अश्रु बना दिया तो वो तो भगवान श्री राम जी के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया हनुमान के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हो गया उसकी शीतलता से हनुमान जी का ताप व्याकुलता थी दूर हो कहने का के तात्पर्य केवल इतना है आंसू क्या अब कवि का कहने के और फिर आंसू भी आए तो इतने आंसू आए कि झरना बन गया जैसे पारा का झरझर झरझर जैसे किसी मन खोल दिया हो आंखों में और तो धर धर धर धर पानी आ रहा है हनुमान जी उसके नीचे बैठे नहा रहे हैं अरे ये सब सोचने की क्या जरूरत ये तो कभी के कहने की एक भी क्रिया है मुहावरे है जो बोले जाते हैं प्राय समाज में भी बोलते है दो बार वैसे करके समझो बस की भगवान के प्रेम से प्रभावित होकर के हनुमान जी को शान तो शीतलता प्राप्त हुई सुन कपी जी मानस जन्म न और भगवान ने हनुमान जी को आश्वासन भी दिया अब कपी करके पहले वही भगवान जो थे बिप्र कहते थे बिप्र फिर हम खोजते ही और कहा था कि कहा कथा बुझाई तो बिप्री जी दिप्र दिखाई दे रहे थे को भगवान राम को अब अब जब बोलते बिप्र भगवान अब कुछ नहीं बोलते अब कहते सुन जे मानस जनुना कपी संबोधन बानर का संबोधन हो गया कहने लगे रे कपी अब अपने मन में तुम अपने मन में ही भावना मत लाओ ये मत समझो कि तुमने कुछ गलत काम किया कपट किया ये सब तुम तो भूल जाओ वो कपट कपट कुछ नहीं अब तुम जो है अपने मन में प्रसन्न हो जाओ तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं सब तो क्षमता और टाइम लक्ष्मण दुना तुम ये न समझना प्रेम नहीं है तुम तो मुझे बड़े ही हो। और कितने प्रिय हो तो आप देखो कहते थे दे भगवान कहते हमारे साथ लक्ष्मण है ये तो लक्ष्मण है, तो है बहुत प्रिय है साथ साथ हमारे रहते हैं लेकिन तुम तो लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हो सकता लक्ष्मण जी थोड़ा दूर होने तुम <laughs> बिल्कुल पास हो खड़े हो और भगवान ने थोड़ा हनुमान जी की करके दिया तो, तो लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय होने तो लगे आज कहा नाटक लिखे तो अपने मन से ही सोच दो तो लक्ष्मण जी को ये बात उनके सामने नहीं कहनी चाहिए। हुए और नहीं कही होगी उन्होंने लक्ष्मण जी को थोड़ा दूर रखकर करके हनुमान जी से कहा होगा लक्ष्मण से भी ज्यादा तुम दोगने के लिए लेकिन दुगने लगा हनुमान जी पूछने लगे भाई आप हमें बताइए लक्ष्मण जी कितने प्रिय आपको कि एक शेर प्रिय है की दो शेरप्री है एक मंत्री है एक कुंटल प्रिय है तो उसका डबल कितना होता है तो उतना प्रेम हमको है तो ऐसे पूछने पूछे दुगना प्रिय हो तो ये तो बोलने के तरीके मुहावरे हैं इसलिए कोई नाभ के लिए दोगुना नहीं कह रहे हैं अधिकता के लिए भगवान कहते हैं की तुम जो हो लक्ष्मण जी से भी तुम ज्यादा प्रिय हो और फिर लक्ष्मण जी ने आगे चल करके अगर देखते है तो जितना भी सीता जी की खोज में अलंका के जलाने में और युद्ध के क्षेत्र में लक्ष्मण जी के भी प्राण बचाने में हनुमान जी ने कार्य किया है तो उनके से हनुमान जी की करनी को सबसे मिलाकर के अगर लक्ष्मण जी की करनी से आप मिला करके देखें तो आपको बढ़ा लगने लगेगा कि तो लक्ष्मण जी भगवान के साथ चौदह वर्ष रहे लेकिन उतनी सेवा उनकी नहीं कर पाए उतना कार्य करने का उन्हें अवसर नहीं मिल पाया जितना के हनुमान जी को मिला हनुमान जी ने भगवान की बहुत सेवा की बहुत बड़े बड़े कार्य किए और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें जिसमें जैसा सेवक को करना चाहिए वो बस यही है ऐसा समझ लो जैसे हनुमान जी ने अपने आप को सेवक करके भगवान के सामने प्रकट किया तो हनुमान जी का जितना भी चरित्र है उस सेवक के समस्त गुणों में आ जाए एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए वो तो हनुमान जी के चरित्र में आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल जगह जगह उसके प्रसंग आते रहते हैं जहाँ जहाँ जहां उनकी लीलाएं हनुमान जी की होती है वहाँ जहाँ उनके प्रकट होते हैं वहाँ वहाँ तुलसीदास जी उनको कह देते हैं बता देते हैं हनुमान जी को घंटा में जब हनुमान जी पहुंचे ने हनुमान जी को पकड़ लिया रावण के पास ले गए तो हनुमान जी कहते मोर न कशु बांधे कर ला जा की नगुपति कर आ देखो कि तुमने तो हमको तो बांध लिया तो इसे बांध करके और बांध करके और हम ऐसे खड़े के आते यहाँ पर रावण के सामने तो कही तो तो हमें इसमें कोई लज्जा की बात नहीं अपने जो स्वामी का काम करना तो तो तो, है तो बांधने को भी तैयार है घसीटो मारो हमें उसकी कोई परवाह नहीं कि मैं चाह हूँ कर काजा का हम तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहते है सबसे लोग बात बहुत जो चार में समाज सेवा करके व्यक्ति आते हैं साथ में भी आते हैं समाज में भी आते हैं लेकिन सेवा धर्म नहीं जानते वे सबके सब, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं गांधी जी के जीवन में अगर देखते हैं तो ऐसे करके दिखाई देता साफ दिखाई देता वे अपने देश की सेवा करने में लगे तो लगे इसकी कोई परवाह नहीं अगर उनको ले जाकर के बंद कर दिया तो जेल बंद हो जाएंगे गुजरात तो नहीं क्यों हमें हाँ तो अपने देश की सेवा करनी है तो करते हो करो तो जो सेवा भाव आता है तो इस प्रकार का जो हो कि कष्ट सहन करना है या अपमान आदि है ये भी सब सहन करने पड़ते हैं क्योंकि तो सेवा कर नहीं हो सकता है तो एक व्यक्ति अपने स्वार्थ देखता रहे कष्ट न उठाना चाहे तकलीफ न उठाना चाहे तो क्या सेवा करेगा अब भगवान एक सिद्धांत की बात बोलते हैं भगवान जगह जगह अपना स्वभाव बताते रहते हैं सिद्धांत बताते रहते हैं यहाँ एक बताते हैं वो भी ध्यान देने की बात कि समदर्शी मोहि का है सबको के सब, सब लोग कहते हैं भगवान समदर्शी सिंह है इसका भी विस्तार उत्तरकांड में देखे चले क्योंकि जब काभुषण से भगवान मिलेंगे तो वहां पर भगवान बताएंगे की सब मोहित प्रिय सब मन उपजाये सब लोग सबको मैंने ही उत्पन्न किया है इसलिए जैसे पिता को सभी पुत्र प्रिय होते हैं सब मुझे प्रिय हैं तो वहां संदर्शिता की बात है लेकिन फिर भगवान वहां पर उनका जो है वो वर्गीकरण करने लगते हैं कि मनुष्य तो सभी हैं लेकिन मनुष्यों में से जो विप्र है मुझे अधिक प्रिय हैं विप्रो में से फिर जो धर्मप्रायण है वो मुझे और अधिक प्रिय है फिर जो निर्विकार हैं व्यक्त है वो मुझे और अधिक प्रिय है और फिर जो ज्ञानी हैं वो मुझे और अधिक प्रिय है पर जो भक्त हैं वो तो मुझे बहुत ही प्रिय है ऐसे करके भगवान जो है वो हो समर्शिता को एक किनारे हटा करके जो विषमता है वो भी कहते हैं जब हम समदर्शी संसार कहता है लेकिन हमारे साथ विषमता भी है अब ये विषमता जो है वो भी कोई भगवान का दोष नहीं समत्व तो भगवान का सर्वत्र है, है लेकिन विषमता जो है वो व्यक्तियों के कारण है जीव अनेक प्रकार के हैं तो जैसे जीव है वैसे उनके ऊपर विषमता का भी उसी प्रकार से हो जाता है प्रभाव जैसे सूर्य तो एक है लेकिन उसी के सूर्य के प्रकाश में एक पत्थर पड़ा हो तो उसकी चमक अलग है कांच पड़ा हो तो उसका अलग है एक बिल्लोर पत्थर जो है उसका पड़ा हो हा? और उसमें जो है तो सूर्य का चमकना और एक काले पत्थर में या लाल पत्थर में उसमें सूर्य का चमकना अंतर हो जाए अभी कहेंगे सूर्य कहीं ज्यादा चमकता है कहीं चमचकता वो है तो वो तो सर्वप्रसंग है लेकिन जहाँ उसका प्रकाश पड़ता है उसके कारण से भिन्नता के कारण से मानो उसमें जो है भेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे भगवान कहते हैं समुद्र से सब को और सेवक प्रिय अन्य गति सो के मुझे सेवक बहुत प्रिय है सब सेवक के मान भक्त मन भक्त अनेक प्रकार के हैं उनमें से मेरा भक्त जो सेवक ये मुझे बड़ा ही प्रिय है और फिर सेवकों में भी कौन सेवक अन्य गति सो यदि ऐसा सेवक हुआ जिसमें कि अनन्न्य भाव हो तो वो तो सेवक मुझे बहुत ही प्रिय होगा तो मैंने और अधिक उसमें विशेषता करके बता दी जो अन्य भाव से मेरी सेवा करने वाला हो तो कहते हैं कि अन्य के क्या है ये प्रश्न आया कि अनंतता का तात्पर्य क्या है तो कहते हैं सो अनन्य जाके अस मति तो अन्य उसको कहते हैं कि जिसकी के बुद्धि हे हनुमंत न कि जिसकी जो बुद्धि स्थिर हो क्या बुद्धि हो कि मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत तो अपने आप को तो समझे कि मैं सेवक हूँ और मेरा स्वामी परमात्मा भगवान है और भगवान कौन है चराचर रूप स्वामी वो मेरा स्वामी है। जो चराचर का चराचर का चराचर रूप में प्रकट है और पर जो परमात्मा चर और अचर, समस्त शिष्ट के रूप में प्रकट होकर के दिखाई देता है ये परमात्मा ही है और फिर वो सेवा करे तो अब देखो कितना सुंदर दोहा है बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है साथ साथ व्यक्ति को भगवान का भक्त भग तो होना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए ये बात तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन सेवा का इतना न करके तुम्हारा रह जाता है कि भाई सवेरे सवेरे कोई आ गया मिलने के लिए कहते हाँ? तो कह कि भाई उससे कहो थोड़ी देर बैठें अभी हम भगवान की सेवा में है वो तो भगवान की सेवा में क्या कर रहे हैं वे अपने जहां घर में अपना मंदिर बनाए हुए हैं वहां सफाई कर रहे हैं आरती कर रहे हैं प्रसाद भोग लगा रहे हैं फूलमाला चढ़ा रहे हैं वह भगवान की सेवा में है लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बैठे हुए भगवान की सेवा में लगे तो हैं थोड़ी देर माएंगे मिलेंगे तो भगवान की सेवा ऐसा मानते हैं लेकिन भगवान सेवा अपनी किसको मानते हैं देखो इस पंक्ति में फिर से पढ़कर देख लो कि पराचर रूप स्वामी मेरा स्वामी तो वो परब्रह्म परमात्मा है जो समग्र सृष्टि जितनी भी दिखाई दे रही है हमको जिसमें की चर सृष्टि भी है अचर सृष्टि भी है जड़ भी है चेतन भी है वही परमात्मा ही जड़ जगत के रूप में भी है वही परमात्मा चेतन प्राणियों के रूप में भी है ये समस्त प्राणी रूप में जितनी भी है वह सब परमात्मा का रूप है हमको क्या दिखाई देता है कहते हैं हमको ये जगह तो नहीं दिखाई देता हमको जीव ही दिखाई देते हमें दिखाई देता कि परमात्मा ये सब परमात्मा कभी को शास्त्र से सा अच्छा वो पुरुष जिसके की दिव्य लोक ऊपर के जो है वो उसका मस्तक है सूर्य चंद्र जिसके की नेत्र हैं और ये जो पृथ्वी मंडल पर रहने वाले समस्त प्राणी जितने ही भगवान के शरीर है ये सब भगवान का विराट रूप है और भगवान की सेवा करनी है तो विराट रूप की सेवा करो यही तुलसीदास का मत है और यही महार्षि का मत है अष्टभत मूर्ति हाँ, सेवनम हाँ, अब जगत ईस भी हाँ, आता है अब वो देखो वो तो उसमें में रमण मार्ग कहते हैं कि जगत क्या है ईश धी के बने ईश्वर रूप में देखो समस्त जगत को ईश्वर रूप में देखने का अभ्यास करो अगर भगवान के भक्त हो तो ये न समझो कही भगवान होगा और हमारे मंदिर में होगा हमारे पूजा में होगा हमारे हृदय में होगा और उसको देखो सारा विश्व ही परमात्मा के रूप है बराट रूप में उसको साक्षात देखो इंद्रियों से आंखें कान खोल करके तो उसको देख लो कि परमात्मा सामने करा है उसकी सेवा करो अगर आप संसार के अन्य लोगों से कपट कर रहे हो हिंसा कर रहे हो द्वेष कर रहे हो राग द्वेश कर रहे हो अपना स्वार्थ से करना चाहते हो उससे तो ये कोई जगत की सेवा भगवान की सेवा नहीं है ऐसा तो दुनिया अज्ञानी लोग जीव करते ही लेकिन वो सेवक भगवान का वो है जो तो सारे जगत को भगवान के रूप में देखता है और राग देश रहित होकर के समस्त जगत की सेवा करता है किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करता सारे समाज की सब व्यक्तियों के अधिक से अधिक रूप में जहां, जहां तक उसका शक्ति सामर्थ्य काम करते है बुद्धि काम करते हैं उनकी सेवा करता है तो जो व्यक्ति ऐसा है वो उसकी उसकी भक्ति अनन्न्य भक्ति है अब देखो अन्य भक्ति किसे कहेंगे उसकी परिभाषा यहाँ राशि के मत से बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए उसे याद रखने वाला जो है सो अन्य जाके असि मत हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत रूप इस अन्यता में वेदांत भी आ गया वेदांत का सिद्धांत क्या है एकमात्र सब पर ब्रह्म परमात्मा ही है और सब कुछ जगत क्या है कुछ नहीं परमात्मा कल कुछ छोड़े ही ये परमात्मा का रूप है ये परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं जीव क्या है ये सब परमात्मा ही के रूप है भी परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं जिसको कि ये दृष्टि ये अब ये बात बुद्धि में चपक जानी चाहिए कहते हैं अस्तमत करेलना ना के माने चौबीस घंटे यही भाव है कि हम जहाँ कहीं विचरण कर रहे हैं जीवन जी रहे हैं ये परमात्मा की गोद में और ये जो कुछ जीवन हमारा है इसी परमात्मा की सेवा के लिए परमात्मा सामने प्रकट है ये भुलाए नहीं असहमति न चाहिए और फिर जो व्यक्ति भगवान की अब सेवा करे तो भगवान कहते सेवक मुझे बराबरी है और सेवक सेवा किसकी करे समस्त जगत की सेवा करे समस्त जगत की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, सही बात ये है बाकी तौर मंदिर की पूजा की निंदा नहीं है और कोई एकांत स्थान बैठ करके भगवान की सेवा करता है उसकी निंदा नहीं है वो एक प्रकार के बच्चों का अभ्यास है बार बार हम कहते रहते हैं जैसे बच्चे गोलियों से गिनती सीखते हैं। इस प्रकार से तो वो प्रारंभिक पूजाएं हैं दर्शन में भगवान की सेवा और भगवान की पूजा का रूप ये है कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ करके तो खूब जग लेता है पूजा कर लेता है लेकिन अपने मोहल्ले जा में जाकर के अपने गाँव में जाकर के अपने घर में जाकर के वहाँ विद्रोह करता है गाली कलर और झगड़ा सुसाट सब वहाँ कर रहा है सब रश्मि दिखाई दे रहे है तो अभी वो अभी वो बच्चा ये तो नहीं कहो न कहो मूर्ख तो उसे कहोगे कि वो बच्चा है अभी उसकी भक्ति बचकानी है भक्ति को बढ़ने दो जब विकसित होगी तो सारा संसार ही परमात्मा स्वरूप दिखाई देगा अब इस बात को आप तुलना कर लो गीता के अठारहवीं अध्याय में जब समाप्त होने लगता है तो भगवान कहते हैं कि सबसे अधिक प्रिय मुझे व्यक्ति कौन है कि जो इस गीता ज्ञान को अन्य व्यक्तियों के हृदय में स्थापित करता है ये सेवा है। जो परमात्म ज्ञान है अध्यात्म विद्या है परमात्मा का जो स्वरूप है इस ज्ञान को जो अन्य व्यक्तियों के हृदय में स्थापित करे जो जीवन जीने का विधान कला जो जीवन की है व्यक्तियों को उनको बतावे उनको सही मार्ग कर लगावे ये वो भगवान की सेवा है वो किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है भगवान की सेवा और ऐसे व्यक्ति भगवान को बड़े प्रिय होते हैं जब बड़े प्रिय होते हैं तो भगवान क्या करते हैं ऐसे व्यक्तियों को विशेष कृपा करते हैं अब ये बात अलग है कि संसार में कोई सुधार न हो समाज का कोई विशेष सुधार न हो जाए वो तो अपने भगवान की मर्जी अपना शरीर अपना संसार चांद लेकर रखें बड़ा रखें बुरा रखें लेकिन उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने हमको नियुक्त कर रखा है कि हमें समाज की सेवा करनी है लोगों को सन्मार्ग पर लगाना है ये अपना धर्म है अपना कर्तव्य है इसी में इसी में ज्ञान है इसी में निष्काम का योग है समस्त आध्यात्मिक साधना का प्रैक्टिकल रूप यही है, है। इसके बाद न्या्य स्प्रिहारुपते वयस मदी सत्यं बदा च भवानखिलात्मा भक्ति प्रयास रुपे पुरशिता कुरानुप श्रीराम जय जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम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 जय राम जय राम जय जय राम